जैसा कि पिछले दिनों पुरुषोत्तम तत्व का प्रतिपादन पंद्रहवें अध्याय के अनुसार किया गया क्षर और अक्षर दोनों से अतीत भगवत तत्व परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व या पुरुषोत्तम तत्व है विवक्षावत वसात भगवत पादुशंकराचार्य महाभाग ने में तेरा में में ग्यारहवें में नौवें में, में अध्याय की शैली में क्षर का अर्थ कार्य प्रपंच किया अक्षर का अर्थ त्रिगुणमयी प्रकृति माया या व्यक्त किया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 भगवान को जगत और जीव दोनों से अतीत सिद्ध करना उचित तो होगा तो तेरा में अध्याय का वचन उद्धृत करके उन्होंने कहा क्षेत्रज्ञम तापि माम्यद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत भगवान ने तो सर्व क्षेत्रों में स्थित क्षेत्रज्ञ को अपना स्वरूप ही बताया है अतः यहाँ पर अक्षर का अर्थ कूटस्थ का अर्थ क्षेत्रज्ञ संज्ञक जीव करना उचित नहीं आज हमने सातवें अध्याय के श्लोकों को इसलिए पढ़ा क्योंकि वहाँ एक तद्योनी निभूतानी सर्वाणी इत उपधार कहा गया है योनि शब्द का अर्थ तो कारण होता है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 उसका विरोध करना चाहिए या उस उपरा प्रस्तुत करनी चाहिए जब भगवान ने कहा कि ये तद योनिनी भूतानी सर्वाणी इसका अर्थ है कि अपरा प्रकृति और परा प्रकृति समग्र भूतों का कारण है यहाँ एक विचार की बात है अष्टधा अपरा प्रकृति है अपरा प्रकृति के आठ प्रभेद हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के बाद मन बुद्धि और अहम का उल्लेख किया है जो कि सांख्यक प्रस्थान के विरूप है यद्यप महाभारत में अन्यत्र भी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 और तो मर्मज्ञ जो मनीषी होते हैं उनके वचन का अनुगुणिए ना, अनुगुण अनुगत होकर अर्थ करना चाहिए उन पर आक्षेप नहीं करना चाहिए कि गलत कहा यदि कोई आर्स महापुरुष हैं मनीषी हैं तत्वज्ञ हैं तो उनके वचनों में दोष निकाल दें कि अपेक्षा उनके मनोगत भावों को टटोलने का प्रयास करना चाहिए तो गीता के तेरहवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का ही वचन है महाभूत अन्य अहंकारो बुद्धि अभिव्यक्त यहाँ तो सांख्य की सरणी में ही तत्व का निरूपण क्रमिक है तो भगवान को अष्ट प्रकृति का ज्ञान नहीं था ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि तेरहवें अध्याय में तो उन्ही का वचन है महाभूतानी अहंकार बुद्धि अव्यक्त में बचा तो मन का अर्थ यहाँ अहम कर लेना चाहिए बुद्धि का अभिप्राय समि बुद्धि महतत्व से है और अव्यक्त वहाँ जो अहंकार का उसको अव्यक्त कर लेना चाहिए या मन का अर्थ अहम तत्व बुद्धि का अर्थ महतत्व और अहंकार का अर्थ अव्यक्त करना चाहिए मधुसूदन सरस्वती जी ने यह भाव व्यक्त किया अहंकार शब्द हमको ज्यों के त्यों मिल जाता है तो अहंकार का अर्थ अहँकार ही करें बुद्धि का अर्थ तो ही करें मन का अर्थ व्यक्त कर दें तो क्रम भंग हो जाता है एक शब्द को ज्यों के त्यों अर्थ देने वाला मानकर क्रम भंग हो जाता है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 क्रम है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में क्रम है तो क्रम भंग करके अर्थ न करके मन का अर्थ शंकराचार्य जी ने अहम कर लिया बुद्धि का अर्थ महत्व प्रसिद्धि ही है और अहम का व्यक्त किया अब प्रश्न उठता है पंद्रहवें अध्याय में फिर अष्टधा प्रकृति को ही दो रूपों में व्यक्त किया क्षण सर्वाणी भूतानि तो सात प्रकृति और सोडश विकृति अपनी ओर से ले लें क्योंकि तेरहवीं अध्याय में महाभूतन अहंकारो बुद्धि व्यक्त मेवचा इंद्रियाणी दसैकंचा पंच गोचरा सोडश विकृतियों का भी वर्णन है दस इंद्रिय एक मन और पंच इंद्रिय गोचर का लक्षणा से अर्थ होगा तन्मात्रा इंद्रिय गोचर का अर्थ लक्षण से अर्थ होगा तन्मात्रा षोडश विकृतियों का नाम तन पंचमहाभूत अर्थ होगा इंद्रियाणी दशै कंस में पंचमहाभूत अर्थात पंचीकृत पंचमहाभूत अर्थ होगा इस प्रकार से सोडश विकृतियाँ मिल गईं आठ प्रकृति चौबीस तत्व होते हैं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 और किसी का कारण होने के कारण प्रकृति महत्त्व अव्यक्त का कार्य होने के कारण विकृति है अहम तत्व का कारण होने के कारण प्रकृति है अहम तत्व महत्त्व का कार्य होने के कारण विकृति है पंचतन मात्राओं का कारण होने के कारण प्रकृति है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 अध्यात्म शास्त्र में श्रृंगार आ जाए वहाँ पलायन करो झटपट एक दो वाक्यों में अर्थ करके भागो, इसलिए राजपंचाध्याय पर मैं प्राय प्रवचन नहीं करता प्राय वहाँ तो हमने एक संकेत किया अब यहाँ विचार करना है कि सोदश विकृतियाँ क्या हैं जिसमें कार्य के लक्षण चरितार्थ हों किसी तत्वान्तर कार्य के कारण का लक्षण चरितार्थ न हो शख का सूक्ष्म रहस्य एक शास्त्रार्थ का स्मरण हुआ चातुर्मास किया था पूर्वाचार्य जी के साथ पढ़ने की भावना से कोलकाता में कोलकाता। उसके बाद धर्मसंघ का अधिवेशन था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 पद पर थे हमारे पूर्वाचार्य जी उन्होंने कहा दंडी स्वामी को माइक दो ईश्वर सिद्धि विषय है इस पर बोलें कम से कम पैंतालीस मिनट समय भी दे दिया एक दो मिनट नहीं पैंतालीस सुखबोध आश्रम जी का दर्शन किया दिग्गज विद्वान न्याय वेद साहित्य व्याकरण के नरवर लाहौर के विद्यार्थी आचार्य सुदर्शन आचार्य नाम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 गलत बोले हम सहमत नहीं महाराज तो फिर लगे ही नहीं कि उन्होंने माला डाली थी हाँ वो भी संस्कृत के पंडित उन्होंने कह दिया आप जो बोले आपके गुरुभा न्याय व्याकरण ये सबके मूर्धन्य विद्वान आप परिचित नहीं हैं ये सुधाकर दीक्षित जी आपके विचार से सहमत नहीं है अब वो वो ठेरे सुदर्शन आचार्य सुखबोध आश्रम उन्होंने कहा सहमत नहीं है तुमसे तो हमसे भिड़ जाए <laughs> संस्कृत के पंडितों का चलता हमने कहा ठीक है ये व्यक्त करें तो उन्होंने कहा अभी नहीं समय पूरा हो गया सायम सत्र में ये आपत्ति व्यक्त करेंगे आप इनका समाधान करेंगे मैंने कह दिया था कि सांख्यों के यहाँ जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण त्रिगुणात्मिका प्रकृति है इस बात को लेकर उनको आपत्ति थी लेकिन उस समय नहीं बताया अब तो बहुत कोलाहल मत गया दंडी स्वामी और सुधाकर दीक्षित दोनों गुरु भाई में शास्त्रार्थ होगा <laughs> मैं आया अपने समय पर उन्होंने आपत्ति व्यक्त की शिष्टाचार पूर्वक आखिर गुरु भाई थे और दंडी स्वामी सन्यासी के प्रति तो थी पूर्वाचार्य लगे ही नहीं कि मैं उनका विद्यार्थी हूँ या परिचित हूँ हाँ प्रबल आपत्ति है आपके प्रवचन पर आप वक्तव्य दीजिए मालूम है आपको एक काशी के दिग्गज विद्वान हमने फिर आठ घंटे में उत्तर दिया बहुत विस्तार पूर्वक अब सब जनता और विद्वान कहने लगे वाह वाह से क्या लेना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 प्रमाण दे दीजिए अब मैं जो बोलता हूँ सब इतने पुस्तक लेकर आता हूँ क्या लेकिन दैवयोग से शंकर भाष्य मेरे पास था ब्रह्मसूत्र पर हमने दस पेद में भोजन के बाद सायंकाल की सभा के पहले लिखा हमने कहा ये प्रमाण पढ़ लीजिए आप आपका बिल्कुल संतुष्ट हो गया लेकिन फिर वही काशी के पंडित और सुखबोध आश्रम जी ने कहा कि वो भी पंडित संस्कृत के मूर्ख से बात मत करो हमने कहा कि चल चलिए एक रास्ता निकालते हैं। हाँ सभा में नहीं कहा महाराज से हमसे कहलवा दिया कि संतुष्ट नहीं बैठिए <laughs> हमारे बगल में दे योग से ठहरे थे, थे वो बगल वाले कमरे में पत्नी के सही ठहरे थे, थे। ना मैं उनकी पत्नी को तो मैं जानता भी नहीं था उनसे पहली बार पर्चय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 महाराज क्षमा के मैं न्याय का विद्वान हूँ तो हमने कहा अब न्याय के विद्वान हैं और सांख्य का विषय है फिर हमको क्यों छेड़ते काशी का पंडित ठहराना हम तो किसी के आगे झुकते नहीं हमने <laughs> कहा मैं समझ गया तो अब जहाँ मिलते हैं बहुत सम्मान करते स्नेह भी करते हैं आयु में हमसे बड़े होंगे अब पूरा समर्थन भी करते तो हमने इसीलिए कहा कि प्रकृति विकृति किसको कहते प्रकृति विकृति उसको कहते हैं स्वयं किसी का कार्य हो और तत्वान्तर का उपादान कारण लेकिन सोदश विकृतियाँ हैं पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियाँ एक मन ए ग्यारह और पांच स्थूल महाभूत ये सोडश विकृतियाँ सोदश विकृतियों को विकृति क्यों कहते हैं केवल विकृति उनमें प्रकृति का लक्षण चरितार्थ नहीं है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 तो वहाँ पर जो अपने से अधिक विशेषता वाले कार्य का उत्पादक नहीं हो सकता वो चरम कार्य केवल विकृति माना जाता है इस संख्यों का अत्यंत सूक्ष्म रहस्य है तो यहाँ पर मन कह दिया हम मनोबुद्धि रेवचा मन तो विकृति कोटि का पदार्थ है इसलिए उसका कार्य आकाश हो ही नहीं सकता है अगर हो सकता है तो फिर स्वप्न की ओर जाना पड़ेगा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 हम को जब अव्यक्त गिना अव्यक्त जो है वो अक्षर है महाप्रलय में भी शेष रहता है तो यहाँ पर सात विकृति सात प्रकृति विकृतियाँ तो हैं ही सोदश विकृतियों को भी ले लें तो सोदश विकृतियाँ और सात प्रकृति विकृतियाँ तेईस तेईस तत्व का नाम क्षेत्र है गीता के पंद्रह में अध्याय के अनुसार अब प्रश्न उठता ये प्राणी क्यों है प्राणी हैं इनको भूत कहा जा सकता है ए तद्योनी नि भूतानी यामी भूत शब्द का प्रयोग है सातवें अध्याय में और क्षर सर्वाणी भूतानी यामी भूत शब्द का प्रयोग है तो कल परसों हमने कहा था कि भूत कहते ही प्राणी का अर्थ जगमगाने लगता है पंच भूत पर ध्यान न जाकर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 प्राणियों की ओर तो वैष्णव वैष्णवाचार्यों ने प्राणी परक अर्थ किया इससे क्या सिद्ध होता है अंत में उन्होंने कहा प्राणियों को क्षर कैसे मानते हो तो बताना पड़ा कि उनके जो देहन्द्री आदि हैं सब क्षर हैं घुमा फिरा कर अर्थ हुआ कार्य प्रपंच जितना है वह क्षर है कारण प्रपंच में एक ही गिनना पड़ेगा और त्रिगुणमयी प्रकृति वक्षर है तो अष्टधा प्रकृति में ही क्षर अक्षर का विभाग हो गया बच गई परा प्रकृति उस परा प्रकृति की पुरुषोत्तम रूपता सिद्ध हो गई मधसूदनी टीका के अनुसार क्योंकि क्षेत्रज्ञम चापी मामविदि अब अगर सातवें अध्याय की दृष्टि से ही पंद्रहवें अध्याय को लगावें तब कौन सी विधा माननी होगी क्योंकि यहाँ भी लिखा एक तद्योनी भूतानी सर्वाणी इत अहम कृष्ण से जगत प्रभु प्रलयस्त था भगवान ने दो कारण बताया तीन कारण ध्यान जा रहा है ना गोविंदानंद जी का एक तद्योनि भूतानी यहाँ पर योनि शब्द का प्रयोग किया भगवान ने इसका अर्थ भगवान को जीव भी कारण मान्य है परा प्रकृति रूपा जीव भी भगवान के दृष्टि में कारण है अष्टधा प्रकृति भी कारण है और भगवान स्वयं भी अपनी दृष्टि में कारण है हम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलयस्त तथा तो हमको तीन कारणों की प्राप्ति होती है सातवें अध्याय के अनुसार इसमें दो की कारणता स्पष्ट है अष्टा प्रकृति ठोडश विकृतियों का कारण है ये तो स्पष्ट हो गया इसीलिए अष्ट प्रकृति की कारण रूपता को लेकर कोई मतभेद नहीं और भगवान वेदांत प्रस्थान में पादान कारण है यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन शर्मिद ततम अहम कृष्णस्य कृष्णस जगत प्रभव प्रयस्तथा भगवान की कारणता भी स्पष्ट है बीच में जो परा प्रकृति है योनि तद्योनी भूतानी परा प्रकृति को भी भगवान ने कारण माना और परा प्रकृति का स्तर क्या है यह दम धार्यते जगत या या इदम जगत धार्यते जिसके द्वारा दृश्यमान जगत धारण किया जाता है जिस पर जगत अधिष्ठित है वो परा प्रकृति है यहाँ जीव का स्थान बहुत ऊँचा है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 तो यहाँ पर जो एक तद्व योन भूतानी कहा इसमें परा प्रकृति को भगवान उपादान कारण मानते हैं तो दो उपादान कारण की सिद्धि हो जाएगी अपरा प्रकृति भी उपादान कारण परा प्रकृति भी उपादान कारण और भगवान को विवर्तोपादान मानेंगे तो तीनों उपादान ही उपादान इसलिए बीच में जो परा प्रकृति जीव है उसको हम सृष्टि का निमित्त कारण माने या उपादान कारण माने अब की आवश्यकता जीवार्थ सृष्टि की संरचना होती है न जीवार्थ सृष्टि का मतलब बुद्धिंद्रिय मनपुराण जनाना अस्रजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च वेदस्तुति दूसरा श्लोक जनाना असृजत् प्रभु जनानाम शब्द का प्रयोग किया गया श्रीधर स्वामी ने अर्थ किया जीवार्था सृष्टि जीव के निमित्त जो भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं उसका नाम जीवार्था सृष्टि है। इसका अर्थ क्या होता है समष्टि जीवों के शुभाश्व कर्म फल देने के लिए उन मुख्य जब परिपक्व हो जाते हैं तब भगवान महासर्ग के प्रारंभ में आकाश वायु तेज जल पृथ्वी की संरचना करते हैं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 सिद्धांत उनका रामचरितमानस का बिल्कुल शंकराचार्य का अनुरूप है वो विषय अलग है लेकिन उन्होंने कोई अपने नाम पर पृथक संप्रदाय की संरचना नहीं की श्रीधरा स्वामी भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के अनुगत माने गए उड़ीसा के थे उनकी जन्मभूमि के पास में गया था अभी और गोवर्धन मठपुरी के ही आचार्य थे शिष्य थे जैसे पुजूरिया वाली महाराज कल उनके शिष्यों शिष्यों की परम्परा में जो लाला लोग आए थे हमने कहा पुजूरिया हुआ जी महाराज गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 142 में शंकराचार्य मधुसूदन तीर्थ जी के दीक्षित दंडी स्वामी शिष्य थे इतना तो आप समझो आपकी जो परंपरा है वो गोवर्धन मठ से संबद्ध है इतना बताया लोग लो समझने वाले तो नहीं होते लेकिन मैंने बताया तो हमने क्या संकेत किया श्रीधर स्वामी जी का यह शब्द है जीवार सृष्टि प्रसिद्धि शब्द की हो गई विशुद्धा द्वैज संप्रदाय में जीवार्था सृष्टि और आत्मारथा सृष्टि भगवान जो अपने विग्रह की संरचना करते हैं संभवाम्य आत्माल और जो भगवान का लोक मान लीजिए वैकुंठ लोक है वो तो किसी जीव के शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप उसकी संरचना नहीं है क्योंकि तो भगवान ही जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण होते हैं तथापि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 पुजूरिया बाजी का आश्रम में काम में पाँव रखता हूँ एक अरब भी कोई दे तो दे जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ वहाँ के व्यक्तियों का स्तर नहीं है यहाँ मैं अपमानित होकर भी दो दो साल मैंने प्रवचन किया सुनने वाला मेरी और पीठ करके बैठता था तो अभी मैंने कुछ नहीं कहा सुना मंत्र जी कहते थे आश्रम में आस्थानवित हमारा एक श्रोता न करते हमने कहा ठीक मैं यहाँ धर्म सम्राट पूज गुरुदेव का जाए क्यों नहीं बोलता मंत्र जी ने प्रधान को भिजवाया था ये मत कहा करें तो मेरे सामने घाटी आ गई कि मैं यहाँ प्रवचन करना छोडूं तो मैंने सोचा महाराज कईवल्य मोक्ष प्राप्त दिव्य गति से कहीं भी हों तो मैंने उनसे पढ़ा है आपको नहीं मालूम होगा यहाँ बैठकर मेरे अनुर महाराज पढ़ाते नहीं थे प्रवचन करते थे पढ़ाते नहीं थे पूरा प्रथम स्कंद महाराज एक एक श्लोक का अर्थ भरी सभा में किया मैं यहाँ बैठता था भरी सभा में और केवल 108 अर्थ किया था महाराज ने जन्मादेश का मेरे अनुरोध पर अन्वितार्थ प्रकाश का कारण 108 प्रकार का किया है उसको मैंने महाराज से विधिवश सुना है इसलिए मैंने तो वो जो थे आर्य समाजी से वेदांति बने थे <laughs> ऐसे ही एक थे अभिनव सच्चिदानंद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 वो भी सृष्टि का कारण है अब कौन सा कारण हो सकता है तो निमित्त कारण तो मानना ही पड़ेगा ना? जीव के शुभाशुभ कर्मों के द्वार से ही तो सृष्टि की संरचना होती है जीवार्था सृष्टि कार्य क्या है जीव के अविद्या काम कर्म के अनुरूप सृष्टि की संरचना इसी का नाम है संरचना करने वाले भगवान लेकिन संरचना में हेतु जीव के शुभाशुभ कर्म शुभाशुभ कर्म के मूल में उनकी कामना कामना के मूल में उनकी अविद्या जीवनिष्ठ अविद्या काम कर्म के द्वार से भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं ब्रह्मसूत्र जीवार्था सृष्टि ब्रह्मसूत्र में कहा है ब्रह्मसूत्रकार ने कहा कि भगवान में वैषम्य निर्घिण्य दोष नहीं है किसी को राजा किसी को महाराज किसी को कुत्ता किसी को सुअ किसी को वृक्ष किसी को नारकी किसी को स्वर्ग में किसी को धनाढ़ ये सब क्या है विषमता तो है तो लगता है कि भगवान में विषमता और निर्घिण्य कर्थ निर्दयता है तो वेदव्यास जी ने भादरायणाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र में कहा नहीं कर्म सापेक्ष जीवों के कर्म को द्वार बना करके भगवान कर्म प्रसान विश्व रच राखा जो जस कर फल चाखा तुलसीदास जी ने अनुवाद किया जीवों के शुभाशुभ कर्म को द्वार बना करके भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं इसलिए भगवान में कोई वैषम्य निर्घन्य दोष की प्राप्ति नहीं है तो इसका अर्थ ये हो गया कि एक तद्योनि नि भूतानी इस दृष्टि से विचार करें तो जीव भी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 भगवान के भोग्य के अनुकूल भी तो नहीं है ना क्या हमारे लिए कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो हरी घास दे दीजिए पशुओं के लिए क्या करना झूमते हुए पालें दाना दे दीजिए अब देवता को दे दीजिए या मनुष्य को हरी घास दे दीजिए सब्जी में रूपांतर करके कुछ पालें अलग बात है देवताओं के लिए भी देवता क्या होते हैं भक्ष होते हैं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 भगवान का महत्व क्या है तुम बाद में कहेंगे कईमिटका न्याय से हम जो भोगता है हमारा भोग कितना दिव्या इस पर विचार करें तो क्या सिद्ध होगा यह जो सृष्टि है यह हम तक कैसे पहुंचेगी पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से पहुंचेगी तो कैसे पहुंचेगी हमारे पास द्वार क्या है पंच पंचकर्मेंद्री तो विसर्जन के द्वार हैं एक दिन बताया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 जो युगपथ एक काला व छन समग्र सृष्टि का ग्रहण कर ले उदाहरण के लिए मधुसूदन सरस्वती जी का उदाहरण लीजिए भक्त रसायन का दीर्घ ससकुली पूरी कचोरी मालपुआ खाजा लीजिए अब क्या होगा समग्र खाजा को ग्रहण करने की क्षमता क्यों नहीं है कोई ऐसी इंद्री नहीं हमारे पास कोई ऐसा करण हमारे पास नहीं कि एक साथ समग्र विषय को ग्रहण कर ले उसके पांच विभाग हो जाएगा दांत से काटेंगे ना कट कट शब्द बन गया एक विभाग आपाद मस्तक बाह्य अभ्यंतरत्व इंद्रिय विद्यमान है तो रस का भी अनुभव होगा शब्द स्पर्श का स्पर्श का अनुभव होगा खजा आदि के काटने में कठोर मृदु रूप का नेत्रों से दर्शन कर रहे जितना मुँह के बाहर का हिस्सा है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 चम्मच को क्या स्वाद मिलता है लेकिन अधिदेव जो है वो चम्मच चम्मच के स्थान पर इंद्रिय और अधिदेव है उनको स्वाद मिल जाता है। ये जो चम्मच है दरवी पाक रसम यथा मुक्ति को पिषद दरवी पाक रसम यथा दरवी के द्वारा भोजन बनाते हैं उसको क्या स्वाद मिलता है लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा जब कोई प्राणी भोग भोगता है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 स्पर्शक ज्ञान में ज्ञाता के सन्निकट प्रत्यासन निर्दिष्ठ ज्ञान है या शब्द शब्द तो बाहर है ना पराख है ना जैसे ये लिया ये लिया ना ऐसे ही शब्दक ज्ञान में हम है ज्ञाता और शब्द है ज्ञेय बीच में ज्ञान है तो हमारे सन्निकट कौन है ज्ञान है या ज्ञेय शब्द नहीं है ज्ञान है इसलिए शंकराचार्य ने कहा जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है विषय के भोक्ता होने का भ्रम ही लादे हुए सख चंदन बनिता आज किसी की गति हम तक नहीं है तो फिर शब्द ज्ञान में ज्ञान स्पर्शक ज्ञान में ज्ञान रूपक ज्ञान में ज्ञान रस ज्ञान में ज्ञान गंधक ज्ञान में ज्ञान सुखक ज्ञान में भी ज्ञान दुखक ज्ञान में भी ज्ञान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 रूप नहीं रूपक ज्ञान रस नहीं रस ज्ञान गंध नहीं गंधक ज्ञान अब जो हम ज्ञान के भोगता हुए सचमुच में भोगता हुए क्या शब्द ऋण माइनस शब्द बराबर इज इक्वल टू ज्ञान माने हम उदाहरण दिया दर्पण लीजिए दर्पण में हमारा मुख्यन्द्र प्रतिफलित हुआ अब वो दृश्य बन गया यूँ कर दीजिए दर्पण वो कहाँ चला गया जहाँ था वहीं रह गया इसी प्रकार शब्द ज्ञान में ज्ञान हमारा हो गया भोग्य अब शब्द यूँ कर दीजिए सर्वरूप शब्द रूपी दर्पण यूँ कर दीजिए वो ज्ञान हम ही हो गए नाम मात्र का वो भोग्य बना इसका मतलब हम तक हमारे अतिरिक्त किसी की पहुँच नहीं है शब्द ज्ञान स्पर्शक ज्ञान रूपक ज्ञान रस ज्ञान गंधक ज्ञान अब छांदोग श्रुति को लीजिए को छानदक छुट्टी में कहा चावल दाल रोटी सब्जी पावन तो क्या हो गया अन्न का स्थूलतम जो भाग होगा हिस्सा वो तो मल बन जाएगा <laughs> देखी रहे धोखे में हमारे पेट में इतनी रबड़ी पहुंच गई हम बाबा बचपन के रबड़ी खाने के लिए बाबा हुए क्या परोस रहे थे पांडे जी हमारा स्वभाव इनको मालूम नहीं था अब हम तो ये नहीं कहते विदे हैं लेकिन मन उतरता बहुत कम है किसमें लगा रहता है या तो दार्शनिक विचार में या राष्ट्र को लेकर भोजन करते हुए भी नहीं लगता भोजन करते हैं। हम अपने धुन में थे अब परोस दिए रबरी और भी इतने नहीं इतने इतनी हम निर्णय नहीं कर पाए कि ठीक है ये रबरी पचट कर गए पंद्रह दिन हो गए धमतरी छत्तीसगढ़ में कम से कम साठ नहीं तो चालीस बार तो पंद्रह पंद्रह पचास बार तो गए होंगे शौचालय क्या मतलब हुआ स्थूल भाग जो अन्न का होता है तांत्रिकों के पंच मकार होते हैं न पंचभूत के दृष्टि से पंच मकार सीवित करण के दृष्टि से तीन मकार पहला मकार क्या हो गया मल चावल दाल रोटी सब्जी का जो स्थूल भाग होगा वो क्या हो जाएगा मल बन जाएगा दूसरा भाग क्या होगा दूसरा मकार मांस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 उन दिनों पाँच लाख मन में एक सरोवर बना कागज़ पर पाँच लाख ले लिए उसने दूसरा विधायक दूसरी पार्टी का हुआ उसने कहा कि उस सरोवर से मलेरिया फैलने का डर है मच्छर बहुत हो गए सात लाख रुपये पारित हुए सरोवर को भरने के लिए सरोवर को बनाने के लिए पाँच लाख सरोवर को भरने के लिए सात लाख और सरोवर कहाँ कागज़ पर तो हम भोक्ता है ये ब्रह्म ही है ना अगर है भी तो हमारा भोग्य कौन है और कितने सूक्ष्म हमारा भोक्तृत्व है उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम श्रीमद् भगवद गीता तेरह अध्याय का शंकर ये सांख्यों का सिद्धांत है उपलब्धित्वम भोक्तृत्व उपलब्धित्व ही भोक्तृत्व है और हम तक क्या अब हो लिया ये घूस वाली बात हाकिम तक तो पहुंचा ही नहीं कुछ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 अन्य का जो सूक्ष्मतम विभाग होगा उससे मन पुष्ट हो जाएगा तय जो प्राय घृत दूध इत्यादि खाने से जो सूक्ष्मतम विभाग होगा उससे वाक उदिप्त हो जाएगी हमारे फिर भोग्य कौन हुए सप्तानव ब्राह्मण अब लीजिए कहां का बृहदारण्य सप्तान्नब ब्राह्मण अन्न सात प्रकार के अन्न उसमें दर सूर्णिमा किन के अन्न है देवताओं आजकल तो सब लुप्त है अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के अनुरूप देवताओं के पोषण के लिए जो स्त्री विशेष याग विशेष किया जाता था उसका नाम दर्श मास है दर्श मास या दर्श मास वो देवताओं के अन्न है द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक देवताओं का विग्रह होता है वो देवताओं के अन्न है अच्छा ये जो चावल दाल इत्यादि चावल इत्यादि ये मनुष्यों के अन्न है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 अभी ठंडी हो जाए तक तो पशुओं पशु पशुओं के अन्न है ये दूध हो गए चिड़ियों के अन्न मान लीजिए फल इत्यादि हो गए जीव के अन्न कौन है सप्तान ब्राह्मण के अनुसार वाक प्राण और मन अर्थात करण ये करण हो गए ना सूक्ष्म शरीर जो है हमारे करण ही हमारे भोग्य हैं इसमें भी लक्षणा करनी पड़ेगी ये करण का पर्यवसान किसमें है दो तीन दिन यहाँ चला यहाँ वहाँ शब्द और ज्ञान में अंत में हमारा भोग्य कौन हो जाएगा ज्ञान लो जी पाप करते हैं पुण्य करते हैं लेकिन हमारे पास जाता क्या है जो हमारा स्वरूप है ये नीचे वाले सब खा लेते हैं क्या पाप पुण्य तो हमको लगेगा वाल्मीकि जी वाली बात पाप पुण्य तो हमको लगता है खाते कौन है शरीर पुष्ट होता है इंद्रियाँ पुष्ट होती हैं अंत कण पुष्ट होता है जीव के पात तो वही उज्ञान स्वरूप ही है उज्ञान स्वरूप ही है तो इसका मतलब क्या हुआ इस दृष्टि से विचार करने पर यह जीवार्था सृष्टि है भगवान जीव केश वाश्व कर्म को निमित्त बनाकर सृष्टि करते हैं तो जीव भी हेतु बन गया या नहीं इस दृष्टि से अगर जीवार्था की दृष्टि सृष्टि की दृष्टि से अगर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 दुःख है भोग्य भोग क्या है दुखोपलब्धि मोह नहीं भोग है मोह है भोग्य मोहोपलब्धि अज्ञान भोग्य नहीं है भोग नहीं है अज्ञानोपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि तो ज्ञान है ना तो शास्त्रकारों ने सब कुछ दे दिया ना हम लोगों को विचार न करने पर हम कहते भोग है सुखोपलब्धि अप उपलब्धि पर विचार करें तो हमारा आपका भोग भी कितना सूक्ष्म होगा अब भगवान का भोग कितना सूक्ष्म होगा इस पर विचार करें अच्छा जो देवता होते हैं बहुत विचित्र बात है नाहम भक्सित नम्बा ब्रह्मा जी जो भोग भोग्य पदार्थ अपने से बाह्य होना चाहिए ना शरीर के ब्रह्मा जी का जो भोग्य बनेगा उनके शरीर के बाहर कुछ होगा प्रपंच और शरीर के अंदर ही होगा तो भोग्य क्या होगा एक भोक्ता ब्रह्मा जी एक भोक्ता गाय बैल लेकिन आकाश पाताल का अंतर होगा या नहीं भगवान जी का नाम भक्तवान अंबर स्वप्नावस्था में हम चावल दाल रोटी सब्जी फल दूध पा दे एक दृष्टि से तो हमारे शरीर के बाहर है और दूसरी दृष्टि से तेजस की दृष्टि से स्वप्न प्रपंच शरीर के बाहर का है अधिकरण पर विचार किया गया था तो केवल जो हमारे जीवन में भोग लम्पटता है विषय लम्पटता है सचमुच में भोग है क्या इस पर विचार करने पर तो अनासक्ति की पराकाष्ठा आती है या नहीं तो भगवान जो सृष्टि की संरचना करते हैं अक्षर और क्षर अक्षर के निमित्त अक्षर के निमित्त करते हैं फिर प्रकृति के द्वार से अब यहाँ पर एक यह कठिनाई आवेगी समय बहुत हो गया अष्टधा प्रकृति सोडश विकृति अष्टधा प्रकृति में अव्यक्त भी है ना? अव्यक्त को फिर क्षर कहना पड़ेगा पहले हमने उठाया था अष्टा प्रकृति में अव्यक्त भी है ना? महाभूतान निहंकारो बुद्धि अव्यक्त में बचा तो अगर क्षरा सर्वाणी भूतानी तो अव्यक्त को क्षर भी कहना पड़ेगा अव्यक्त को क्षर भी कहना पड़ेगा भूत भी कहना पड़ेगा अव्यक्त को अक्षर किस दृष्टि से कहेंगे तब तो तत्वज्ञान से बा होने योग्य होने के कारण ही क्षर कह सकते हैं महाप्रलय में शेष न रहने के कारण अक्षर कह सकते या नहीं इस पर विचार होगा तो निर्गुणे प्रबलियते निर्गुण ब्रह्म में महाप्रलय में अव्यक्त भी लीन हो जाता है सुबालोपनिषद आदि का अध्ययन करें तो जिसका लय हो जाए वो क्षर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 इसमें बहुत खींचातानी करके अर्थ तो बैठ जाएगा सुगम अर्थ वही है जो शंकराचार्य महाभाग ने लिखा इसको विस्तार न करके यही छोड़ दिया हर हर महादेव